मुंडक उपनिषद के द्वितीय मुंडक के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस मंत्रस्थ आविसनिहित गुहाचर चरम नाम ये दो प्रथम वाक्य हैं इसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं महत्पदम इत्यादि जो मूल मंत्र हैं उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है आवी संहित गुहाचरम नाम इस वाक्य के द्वारा तत्पदार्थ विषयक असंभावना तथा प्रमेय विषयक विपरीत भावना नामक दोष के निवृत्ति के दो उपाय बताए गए केवल आवि इस पद के प्रयोग द्वारा ये बताया गया कि जो दिव्यो दिव्योमूर्त पुरुष इत्यादि मंत्र के द्वारा प्रतिपादित निर्विशेष तत्पद का लक्षार्थ है वह विश्वोपलब्ध्यात्मना हमेशा भास्मान है ऐसा चिंतन करें तो तत्वसी वाक्यार्गत शोधित तत्पदार्थ विषयक असंभावना नामक दोष निवृत्त होगा और फिर आविह के साथ साथ सन्निहितम गुहाचरम नाम इन पदों का प्रयोग करके एक वाक्य बना अभी सन्निहितम गुहाचरम नाम इस वाक्य के द्वारा बताया गया कि जो दिव्य अमूर्त पुरुष है अन्यशोधित तो तदर्थ है वही वेष्टी उपाधि कार्यक्रम संघात में हृदय में स्थित होकर के कार्यक्रम संघात के श्रवणादि व्यापार वालासा प्रतीत होता है और जिस समय उपाधि के धर्मों से युक्तसा प्रतीत हो रहा है उसी समय ज्ञान दृष्टि से वह वेष्टि उपाधि जो तम पदार्थ की है वागाधि उनसे उनके आरोपित धर्मों से रहित भी है स्पटिक जैसे संनिहित तो जपाकुसुम की लालिमा से युक्त सा भी है और विवेक दृष्टि से उसी समय शुभ्र भी है ऐसे तमर्थ श्रवणादि रूप भी है श्रवणादि व्यापार वाला सा भी है और वस्तुतः इन श्रवणादि व्यापारों से रहित निर्विशेष चेतन रूप है और वही तत्पदार्थ अविद्या अवस्था में वेष्टि कार्यक्रम संघात उपाधिस्थ हुआ तो जीव भावापन्न हुआ तो उससे प्रत्येक आत्मा से अभेद एक प्रकार से आविशब्दित तो शोधित तदर्थ का बताया गया शोधित तमर्थ के साथ शोधित तदर्थ का स्वभावतः अभेद है औपाधिक भेद सा प्रतीत होता है और वह आत्मा नित्य अपरोक्ष है इसलिए स्वतः अप्रोक्षतया वह विश्वोपलब्ध्यात्मना भास्मान ब्रह्म स्वतः अप्रोक्ष हैं का मतलब हमारी प्रत्येगात्मा है हम ही हैं ऐसा चिंतन करें ये हुआ वाक्यार्थ भावना रूप निधिध्यासन विपरीत भावना का निवर्तक साधन अब प्रमे विषयक संशय नामक दोष का निवर्तक मनन नामक साधन बताने के लिए मूल मंत्र में महत्पदम इत्यादि से बताया जा रहा है मनन का ही एक दूसरा नाम है युक्त अनुसंधान तो युक्त अनुसंधान नामक मनन को बताने के लिए महत्पदम इत्यादि अवशिष्ट मंत्रांश है तो इससे क्या युक्ति बताई जा रही है तो टीकाकार ने अवतरण में बताया कि जितना भी आकाशवादि कार्य है वह निरास्पद नहीं है कार्य होने से और कारणात्मक जो परिणामी कारणात्मक अव्याकृत है वेदांत सिद्धांत के अनुसार वह भी स्वतः सत्ताक नहीं है तो कार्य कारणात्मक प्रपंच का स्वतः कोई अस्तित्व तो नहीं है वह अध्यस्त है तो अध्यस्थ है तो उसका कोई ना कोई अधिष्ठान होगा और अध्यस्त क्यों है तो होने से कार्य होने से तो आकाशवादि कार्य होने से तथा परिचिन्न होने से साधिष्ठान है और माया शब्दित अभ्याकृत वह परिच्छिन्न होने से शास है उसका आश्रय है आसपद है इसलिए कार्य कारणात्मक मात्र को यानी प्रकृति तथा प्राकृत जगत को पक्ष बना करके एक प्रतिज्ञा वाक्य होगा कि सर्वम सर्व इदम कार्यत्वात् कार्यवाद च घटाधिवत तो ये सब का सब कार्य होने से शास्वद है जैसे घटाधि कार्य होने से अपने कारण मृति का आश्रित है ऐसे आकाश आदि समस्त जगत भी कार्य होने से उसका भी कोई ना कोई आस्पद होगा ये अंधृत होने से अधिष्ठान होगा आस्पद यानी अधिष्ठान तो जो कार्यभूत आकाश आदि का अधिष्ठान है वही कारणभूता जो प्रकृति है उसका भी अधिष्ठान है इसलिए कि प्रकृति कार्यरूपा न होने पर भी परिच्छिन्न है कालतः परिच्छिन्न है वे अनादि होने पर भी शांत हैं निवृत्त होती है नष्ट होती है इसलिए उसे कालतः तो परिचिन कहा जाएगा और परिचिन्न होने से वो भी हो जाएगी आकाश आदि के तरह सास्पदा तो उसका आस्पद यानी अधिष्ठान कौन होगा तो जो आकाश आदि कार्यो का आंध्रित पदार्थों का अधिष्ठान है वही आकाश आदि के परिणामी उपादान कारण रूपा प्रकृति का भी माया का भी आस्पद यानी अधिष्ठान है हाँ तो प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत हो गया अध्यस्त उनका वास्तविक स्वरूप हुआ करता है अधिष्ठान इसलिए कहा आत्मभूतम टीका में अवतरण रूपा जो टीका है ना कि यदेव सर्वास्पदम तदेव मायास्पदम आत्मभूतम वही माया का भी आस्पद यानी अधिष्ठान है तो जो अधिष्ठान होता है वो अध्यस्त का आत्मा यानी वास्तविक स्वरूप कहलाता है रस्सी सर्पादि का आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप तो अध्यस्त का आत्मा हुआ करता है अधिष्ठान तो प्रकृति तथा प्राकृत आकाश आदि सबके सब अध्यस्त होने से उनका आत्मा होगा जो उनका अधिष्ठान है तो कौन है उनका अधिष्ठान यही प्रकृत आवि चेतन ब्रह्म वही जड़ प्रकृति तथा प्राकृत जगत का अधिष्ठान है इसलिए आत्मा है यानी वास्तविक स्वरूप है इस प्रकार की युक्ति ये अनुमान हाँ इससे एक निर्विकार जो स्वयं प्रकाश चेतन आत्मा है उसकी सिद्धि होगी अद्वैत का निश्चय होगा तो यही वेदांतार्थ है द्वैत मिथ्या है अद्वैत सत्य है यह तो वेदांतार्थ है तो वेदांतार्थ की निश्चय की युक्ति बताई जा रही है महत् पदम इत्यादि से ये टीका में टीकाकार ने लिखा कार्यत्वात् कि किस कार्य पैिन्न पिछिंचस्पद कार्यवाद घटादिवतः सर्वास्पयास्पद आत्मूत युक्तुस आह इस प्रकार युक्ति से चिंतन रूप मनन को बताया जा रहा महत्पदम इत्यादि से तो भाष्य में जो है प्रख्यातम के बाद में महत पदम ऐसा एक मूल में जो पद है ना वो होना चाहिए महत् पदम प्रतीक है वो और बाद में फिर महत्पदम इस वाक्यस्थ महत् पद की व्याख्या है पदत्वात महत् इसलिए बीच में एक छूट गया सा लगता है महत्पदम इतना वो छूट गया है जैसे टीका में महत्पदम ये प्रतीक लिखा है ना तो प्रख्यातम के बाद में जो पूर्ण विराम का चिन्ह है उसके बाद महत पदम ये लिख करके फिर महत्पदम इसमें जो पूर्वपद है महत् इसकी व्याख्या है महत्वम्वात्नी महत्व प्रसिद्ध संसार में जितने भी पदार्थ हैं इंद्रिभ्य पारा अर्थभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर् बुद्धिरात्मा महान पर इस मंत्र में अर्थादि को बताया गया पूर्व पूर्व इंद्रियादि से महत् अपरिचिन्न व्यापक परम शब्द है व्यापक इंद्रिय पर अर्था अर्थ है कि इंद्रियों की अपेक्षा अर्थ व्यापक है और अर्थों की अपेक्षा हां सूक्ष्म व्यापक और अभ्यंतर तो उसमें एक व्यापक भी अर्थ आया है ना तो यहां व्यापक की आवश्यकता है इसलिए वो व्यापक कहा जा रहा है सर्व महत्वात् महत। तो अर्थों से लेकर के अव्यक्त पर्यंत ये सब पदार्थ भी महत है महत्व रूपेण प्रसिद्ध है उनको सर्व महत्वात्मे सर्व शब्द से लीजिए कि महत्व रूपेण श्रुति में प्रसिद्ध जो पदार्थ है अर्थ से लेकर के अव्यक्त पर्यंत और उन सब में जो निरतिशय महान है वो कौन है वो अव्यक्तात्ष पर और फिर पुरुष से पर कौन है तो कहा पुरुषान्न परम किंचित साष्ठा सा परा तो महत्व की पराकाष्ठा है ये पुरुष वही पुरुष यहाँ पर आवी है जो कठोपनिषद में पुरुष कहा अव्यक्तात् पुरुष पर उसी को यहाँ पर इस मंत्र में आवि शब्द से कहा जा रहा है अक्षर ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है वह अक्षर ब्रह्म महान से महान जितने भी पदार्थ हैं पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर उस मंत्रस्थ उनमें सबसे महान सर्व महत्वात सब की अपेक्षा महत्व इसी में होने से निरपेक्ष महत्व ब्रह्म में होने से ब्रह्म को महत कहा गया महत पदम में तो महत पदम इस पदस्थ महत पदार्थ तो हुआ निरति से, व्यापकता अपरिछिन्नता उसमें होने से महत कहा जा रहा अब पदम क्यों कहा जा रहा है तो पदम इस पद की व्युत्पत्ति करता है। पद्यते ते इति पदम ऐसा कर्म अर्थ में पद धातु से घय प्रत्यय करके पद शब्द बनता है तो उसका अर्थ निकलता है सर्व हेतु से सर्व पदार्थ रूप हेतु से जिसे जाना जाता है, है? हाँ जाना जाता है प्राप्त किया जाता है हिंदी में लिखा हाँ, हाँ हाँ हाँ तो जाना जा ग्यर्थक होने से जानना भी अर्थ होता है उसका जाना जा रहा है जानना ही नित्य प्राप्त की प्राप्ति है तो पद्यते यानी ज्ञायते सर्वेन इति पदम ऐसी पद शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो जैसे पर्वत में अग्नि पद है का मतलब पद्यते धुमेन ज्ञायते यह सब पद है ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अग्नि को भी कहा जाता है पद धूम से जिसको जाना जा रहा है व्याप्य को देखकर के व्यापक का निश्चय किया जा रहा है अध्यस्त को देखकर के अधिष्ठान का निश्चय किया जा रहा है तो जितने भी अध्यस्त पदार्थ है वे सब के सब संसार अवस्था में लौकिक प्रमाण जो प्रत्यक्ष आदि हैं उनसे दिख रहे हैं जैसे पर्वत में धूम प्रत्यक्ष प्रमाण चक्षु इंद्रिय से दिखता है और अग्नि नहीं दिखता तो दिखने वाले धूम के द्वारा अग्नि का निश्चय किया जाता है इसलिए अग्नि को कहा जाएगा पर्वत में पद पर्वतों वन्यमान धूमाति इत्यादि में अग्नि है धूम से जाना जाने वाला पद ऐसे हम संसार को देख रहे हैं जैसे पर्वत में धूम को देख रहे हैं तो चक्षरादि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण जो लौकिक प्रमाण है प्रत्यक्ष आदि उनसे दिख रहा है ये संसार सर्व शब्दित और नहीं दिख रहा है उनका अधिष्ठान चक्षुरादि से दिखने वाले घटादि का अधिष्ठान नहीं प्रतीत हो रहा है तो जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से दिख रहा है वह परिच्छिन्न होने से आध्रित है सास्पद है तो उसका कोई न कोई अधिष्ठान जरूर होगा जब हम का, कार्य देख रहा है कार्यम दृष्टा कारणम अनुमीयता के अनुसार तो परिचिन्न पदार्थ स्वतः सत्ताक नहीं होता तो जरूर इन परिच्छि पदार्थों को सत्ता स्पूर्ति देने वाला कोई न कोई विद्यमान है ये निश्चय होता है ये निश्चय जिसका हो रहा है अनुमान से उसे कहा जा रहा है यहाँ पर पद तो सर्वेण पद्यते ज्ञाएते निश्चीते यद पदम ऐसी पद शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो द्वैत मात्र आदृत हैं अध्यस्त हैं और अध्यस्त बिना अधिष्ठान के नहीं होता तो जरूर इस द्वैत मात्र का अधिष्ठान अद्वैत वस्तु है ये जो निश्चय हो रहा है इसे कहा जा रहा है युक्ति अनुसंधान और जिसका निश्चय हो रहा है अद्वैत वस्तु का उसे पद शब्द से कहा जा रहा है वही महद भी है यानी सर्वाधिष्ठान है और पद है अध्यस्त कार्य कारणात्मक संसार के द्वारा ज्ञामान है पदम शब्द का अर्थ है ज्ञामान महत्व न जायमान यानी अपरिचिन्न रूपे ना ज्ञामान बाक़ी संसार तो प्रकृति और प्राकृत जगत तो परिचिन्न है और महत् का निकला अपरिछिन्न निरपेक्ष अपरिछिन्न तो निरपेक्ष अपरिचिन्नत्वेन रूपेण ज्ञामान वस्तु महत्पदम पदार्थ होगा महत्पदम तो ये कहा कि पद्यते सर्वेन इति पदम तो सबसे कैसे जाना जा रहा है तो कहते सर्व पदार्थास्पदत्वात् सर्व पदार्थास्पदत्वात् यानि सर्व पदार्थ अधिष्ठान सर्व पदार्थ हैं प्रकृति तथा प्राकृत जो प्रकृति का विकारभूत आकाश आदि जगत ये है सर्व पदार्थ और इनका अधिष्ठान आस्पद होने के कारण इसे कहा जा रहा है महत्पदम यानी अपरिछन्न्य रूपे ज्ञायमान अब ब्रह्म में जो बताया गया महत्पदत्व महत्पदत्व बताया गया ना तो इस महत्पदत्व की उपपत्ति करनी पड़ेगी अपरिचिन्न रूपे न गाय मानत्व कैसे हैं उसमें इसका निश्चायक हेतु बताना पड़ेगा ना तो भाष्य में भस्कर भगवान ने बताया सर्व पदार्थास्पदत्वात् महत्पदम महत्पदत्व में हेतु है सर्वास्पदत्वात् लेकिन ये मूल श्रुति में तो नहीं है ना भाष्य में है तो भाष्य कार भगवान के द्वारा बताया गया सर्व पदार्थास्पदत्व रूप हेतु तब मान्य होगा जब वेद ब्रह्म को सर्व पदार्थास्पद बता दे ऐसे कोई पुरुष विशेष आकर के बता दे तो वैदिक लोग उसकी उस बात को प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करता कोई भी हो हाँ तो ये जो सर्व पदार्था स्पदत्व भाष्कर भगवान ने बताया महत्पदत्व के निश्चायक हेतु के रूप में तो सर्व पदार्था स्पदत्व उसमें सिद्ध करना पड़ेगा और पुरुष कोई बताएगा तो उसकी बात को तब प्रमाण माना जाएगा वेद भी उसी अर्थ को बता रहा हो उस अर्थ का समर्थक हो ये भाष्कर भगवान अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए महत्पदम के बाद में जो मूल में वाक्य आता है अत्र अत्रे तमर्पितम ये मूल में है ना मत्रेत समर्पित ये पद ये वाक्य अत्रर्पित महत्पदम शब्दित जो ब्रह्म है आवी है उसमें सर्व सर्वपदार्थास्पदत्व ही बता रहा है उसी वाक्य के अर्थ को ध्यान में रख करके हेतुत्वेन रूपेन भस्कर भगवान ने सर्व पदार्थास्पदत्व ये बताया सर्वपदार्थास्पद महत्पद आवि तो ये सर्वपदार्थास्पदत्व सिद्ध करने वाले वाक्य का अवतरण लिखते हैं वर्षकर भगवान कि कथम तन इति उच्य महत्पद ब्रह्म में कैसे है महत्पदत्व का निश्चायक हेतु कौन है केन हेतुना कथम का है केन हेतुना ब्रह्मणी महत्पदत्व निश्चीयते ये कथम शब्द से पूछा गया हाँ हेतु पूछा तो हेतु बता रही है श्रुति स, अत्र अर्व सम एतत् समर्पित ये श्रुति इसकी व्याख्या प्रारंभ करते भास्कर भगवान कि तो अत्र यो अस्मिन् अस्मणी मूलस्थ अत्र पद कार्थ कर दिया अस्मिन् ब्रह्मणी अत्र ये सर्वनाम है इदम शब्द का रूप है त्रल प्रत्यात् और सर्वनाम प्रकृत अर्थ के परामर्शक होते हैं प्रकृत हैं ब्रह्म आवि शब्द से इसलिए अत्र का अर्थ हुआ अस्विन ब्रह्मणी ये तत्त सर्व इसमें मूल में है ये तत्त ये सर्वनाम तो ये तत्त सर्वनाम प्रकृति तथा प्राकृत जगत का परामर्शक है सर्व का परामर्शक है सर्व लेना है अध्यस्त वस्तु मात्र को तो इसलिए येतत तत्त इस सर्वनाम का अर्थ कर दिया येतत एक ये प्रत्यक्षादि प्रमाण से गृह्यन समर्पित का अर्थ करते हैं प्रवेश तो प्र, समर्पित यानी प्रवेशिता प्रवेशित का अर्थ है सत्ता सत्तास्पूर्ति वाला ये जो है करके प्रतीत हो रहा है वह इसी से संलग्न होने से उसी में अध्यस्त होने से अधिष्ठान का सत्व अध्यस्त सर्व शब्दित प्रकृति तथा प्राकृत जगत में संस्ल आने से अधिष्ठान के सत्व का में धर्म धर्माध्यास होने से यह है करके प्रतीत हो रहा इसलिए समर्पितम का अर्थ कर दिया प्रवेशितम तो कैसे प्रवेशित है यानी आश्रित है प्रवेशितम का अर्थ है आश्रितम अध्यस्तम ये समर्पितम का अर्थ प्रवेशितम प्रवेशम का अर्थ समझ लीजिए अध्यस्तम तो ये तत् सर्वम ब्रह्मणी अध्यस्तम समर्पितम का अर्थ निकलेगा कैसे तो कहते हैं रथनाभ अरा तो जैसे अरे रथनाभी में समर्पित है यदि रथ की ना भी जहाँ से जहाँ आरे संलग्न है वो ना हो तो बिखर जाए वो अरे तो कहा जाता है उस लकड़िया चक्र के बीच में जैसे साइकिल आदि के इसमें वो लोहे की वो डालते हैं छोटी छोटी तिलिया ऐसे ही ये लकड़ी के जो गाड़ चलती थी उसमें लकड़ी की वो डालते थे आ, टुकड़े वो हैं अरे वो बाहर वाले परिघ में भी सनलग्न जो लकड़ी और बीच वाला जो है उसे ना भी कहा जाता है उसमें अच्छी तरह से वह बढ़ई सनलग्न करता है तो अरे बिखरते नहीं हैं ठीक जुड़े हुए रहते हैं तो रथ नाभि को माना जाता है आश्रय आस्पद अरों का तो नाभ आश्रित जैसे आर्य हैं ऐसे ब्रह्म आश्रित ये सारा जगत है इसके लिए रथ नाभो, नाभ ये उदाहरण है दृष्टांत है जो येजत पक्षादि यहाँ पर जो पूर्ण विराम है ना यह पूर्ण विराम आरा के पास होना चाहिए आरा और या तो वहाँ भी चाहिए तो दूसरा एक लगा दीजिए रथ नाब य व आरा यहाँ पर एक पूर्ण विराम होना चाहिए अत्र एतत समर्पितम इस वाक्य की व्याख्या भाष्य में पूरी हो गई अरातक अरा अब अत्र एतत समर्पितम इस वाक्य स्थ तत्त ये जो सर्वनाम है इस सर्वनाम का व्याख्यान करते हुए भाष्कर भगवान ने सर्वम इतना मात्र किया ये सर्वम समर्पितम का अर्थ कर दिया प्रवेशितम तो ये तर्वनाम का व्याख्यान करते हुए खाली सर्व ये सर्वनाम बता दिया लेकिन सर्व इस सर्वनाम से भी ग्राह्य कौन है यानि अत्र समर्पितम इस वाक्यस्थ एतत्त शब्द जिन अध्यस्थ वस्तुओं को बता रहा है वे अध्यस्त वस्तु दृष्टान्तगत अरे स्थानीय अरों के स्थान पर दार्टान्त में एक तत्त पदार्थ को लेना है वह एक पदार्थ कौन है एक अवांतर जिज्ञासा हुई तो श्रुति स्वयं अत्र अत्रेत समर्पितम इस वाक्यस्थ एक पदार्थ को बता रही है जो दूसरा वाक्य आ रहा है ना ये जत प्राणत निमिषत च यह वाक्य है अत्रेत समर्पितम इस वाक्यस्थ एतत् पदार्थ को बताने के लिए तो उसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे भाष्कर भगवान इस वाक्यस्थ एतत् पदार्थ को बताने वाले मूल मंत्रस्थ येज़त प्राणत इत्यादि वाक्य की व्याख्या प्रारंभ हो रही है येज़त उसमें पहला पद है एजत ये तत् पदार्थ बता रहे हैं तो येज़त का अर्थ कर दिया पक्षादी एजरी कंपनी धातु से क्षत्रि प्रत्यय होकर के येज़त शब्द बना तो उसका अर्थ है चलायमान का मतलब जो आकाश में उड़ते हैं चलायमान है कंपायमान है पक्षी तो पक्षादि हो गए येज़त पदार्थ तो प्राणत पदार्थ कौन है तो प्राणत का करते हैं प्राणितिति प्राणत जो प्राणन क्रिया करते हैं प्राणन या अपानन का भी उपलक्षण है श्वासोश्वास <coughs> लेने वाले प्राणापानादि क्रियाएं करने वाले इसलिए प्राणत पदार्थ बताया कि प्राणापानादि मत वो कौन है तो कहते हैं मनुष्य पशुआदि प्राणत शब्द से लेना मनुष्य पक्ष मनुष्य और ये गाय भैंस आदि पशु और निमिषत कौन है तो निमिषत पदार्थ बताया जा रहा है कि निमिषच्च यत निमिषच्च यत् मतलब यत निमेशादि क्रियावत तो निमेश और आदि शब्द से उन्मेष लेना तो निमेश उन्मेष करने वाले वो हो गए निमेषत शब्द से ग्राह्य निमेश यहाँ पर चकार भी है और च से लेना जो निमेष उनमेष नहीं करते हैं यानी जिस योनि में चक्षु इंद्रिय अभिव्यक्त नहीं होती स्थावर योनी में वृक्षादि की चक्षुरादि इंद्रिया अभिव्यक्त नहीं होती है ना इसलिए निमेष उनमेष उनका नहीं होगा तो वे वृक्षादि च शब्द से लेने जिनका निमेश उन्मेष नहीं होता नेत्र का उन्मिलन निमिलन नहीं होता उन्हें कहा जाएगा अनिमिषत और अनिमिषत मूल में तो नहीं है इन स शब्द का प्रयोग है तो ये लिखते भाष्कर भगवान कि अनिमिषत च शब्दात यमिषत च शब्दात तो अनिमिष क्या निमिषच्च यत यहाँ पर जो च शब्द हैं उस च शब्द से अनिमिषत प्राणियों को भी लेना अनिमिषत प्राणी है वृक्षादि ये सब माने जाते हैं एक तत्त पदार्थ इसलिए कहा कि समस्त एक तत्त अत्र ब्रह्मणी अत्र अत्रेत समर्पितम इस वाक्यस्थ एतत्तत् पदार्थ बता करके ये कहा जा रहा है कि समस्तम एतत्त ये, ये सब कहाँ से येजत से लेकर के शब्द से ग्राह्य अमिषच्च इत्यादि पदों से बताए गए समस्त पदार्थ अत्र यानी ब्रह्मणी समर्पित यानी अध्यस्तम ब्रह्म में ही अध्यस्थ हैं ब्रह्माश्रित हैं इसलिए ब्रह्म में ब्रह्म को महत्पदम कहा जा रहा है अपरिचिन्न रूपे न ज्ञायमान कहा जा रहा जितने भी छोटे से छोटे और महान से महान जगत में पदार्थ प्रसिद्ध हैं वे सब के सब ब्रह्माश्रित होने से ब्रह्म महत्पद हैं ये कहा गया यानी सर्व सर्व पदार्थास्पदत्व ब्रह्म में होने से ब्रह्म में महत्दत्व है ये कहा गया अब ये उपसंहार क्या नाम आगे हैं जानथ एक वाक्य वहाँ आया नीमेश च यत ये तज् जान थे जानत इसका अर्थ कर रहे हैं भास्कर भगवान वो निमे सच्च यत यहाँ तक की व्याख्या हो गई निमे सच्च तक अब यद ये तत यत से शुरू करिए यद ये तत इस पद की व्याख्या करते भास्कर भगवान कित यदास्पद जानथ हे शिष्या अवगछत तद आत्मूत यहाँ पूर्ण विराम होना चाहिए में जो सदसत स्वरूपम में लगा है ना पूर्ण विराम वो वह नहीं होना चाहिए होना चाहिए भगवताम के पास भगवताम में अनुस्वार को मकार होना चाहिए तो भगवताम के पास पूर्ण विराम तो यद येत जानत इसमें एक शब्द से तो ग्राह्य हुआ आश्रित जगत अध्यस्त जगत और यत शब्द। से ग्राह्य हैं आश्रित जगत का आश्रय वो कौन है प्रकृति ब्रह्म इसलिए यत येत तत्त का मतलब ये तत्त यदास्पदम यत् अर्थ कर दिए यदास्पदम यानी इस प्रकृति तथा प्राकृत समस्त अध्यस्त पदार्थों का जो अधिष्ठान है यथ शब्द से उसको लेना है कि इन समस्त अध्यस्त वस्तुओं का जो अधिष्ठान उसे जानथ मध्यम पुरुष है इसलिए यूयम है। उसका कर्ता होगा यूयम जानथ आचार्य शिष्यों को संबोधित करके कह कर रहे हैं कि हे शिष्या ने हे शिष्यों ये सारा प्रकृति तथा प्राकृत जगत जिसमें अध्यस्त हैं जो सबका अधिष्ठान है उसे आप लोग जानो तो जानो तो कैसे जानो जैसे घटादि को ईदन तया जानते हैं ऐसे सर्वास्पद ब्रह्म को जानना है क्या तो कहते हैं ऐसा नहीं भवता आत्मा भवता सृष्टि बहुवचन है भवत शब्द का भवान ये सर्व सर्वनाम है ना भवान भवंतो भवंत भवत भवतो भवताम ये ष्टि वचन है भवता मैंने आप लोगों की आत्मा यानी स्वरूप वही है कौन जो सर्वास्पद है यद यदत तद भवताम आत्मा इति जानत ऐसा जानो ऐसा श्रुति जिज्ञासुओं को कह रही है कि जो सर्वाधिष्ठान है वही हम हैं ऐसा निश्चय करें जाने यद ये तत्त इस वाक्य की व्याख्या है हा सर्वाधिष्ठान को यानी ब्रह्म को आत्म रूप से जाने ईदंतया नहीं वो जो सर्वाधिष्ठान है वो कैसा है तो फिर शब्दांतर से सर्वाधिष्ठान का वर्णन है कि सदसत स्वरूपम सदसत मूल में है और उसका अर्थ कर दिया सतसत स्वरूपम सतसत् स्वरूपम ये मूल में जो सतसत है उसका अर्थ कर रहे हैं तो सत का तो अर्थ है मूर्त स्थूल कार्य इनको बताने के लिए सदसत में सत शब्द हैं कार्य को मूर्त को स्थूल को और असत शब्द हैं कारण को सूक्ष्म को अमूर्त को बताने के लिए तो अमूर्त सूक्ष्म कारण असत ये तो हैं प्रकृति और सत शब्द से लिया जाएगा जो कार्य मूर्त नाम रूप से अभिव्यक्त स्थूल है नाम रूप से अभिव्यक्त होने से कार्य की अपेक्षा कारण की अपेक्षा कार्य स्थूल है तो इस प्रकार ये जो है सदसत शब्द से ग्राह्य प्रकृति तथा प्राकृत जगत इनका यह स्वरूप है प्रकृति और प्राकृत हैं अध्यस्त और उनका अधिष्ठान जो सद असत शब्द से ग्राह्य प्रकृति और प्राकृत जगत है कार्यकारण है स्थूल सूक्ष्म है मूर्तामूर्त है ये अध्यस्त होने से अध्यस्थ का स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान रज्जू का रज्जु है सर्प का स्वरूप चांदी का स्वरूप है सुक्ति का जैसे ऐसे यह ब्रह्म सद असत्वेन अध्यस्त जो जगत उसका स्वरूप है यानी अधिष्ठान है हाँ मूर्तामूर्त सूक्ष्म और स्थूल ये लिख रहे हैं भाष्यम भाष्कर भगवान आगे तो ये सदसत स्वरूपम के पास में जो पूर्ण विराम है ना वो भगवताम के पास होना चाहिए तो सद सत स्वरूपम का अर्थ कर रहे हैं सद-सत ये तो प्रतीक हुआ और उसका अर्थ है कि सद-असतो सदअसतो स्वरूपमूर्त और सद-असत का बीच में अर्थ करते हैं मूर्ता मूर्तामूर्तयो सदसतो का और उसका भी अर्थ कर दिया स्थूल सूक्ष्मयो स्वरूपम सत शब्द जो मूर्त तथा स्थूल पदार्थ असत शब्दी जो अमूर्त तथा सूक्ष्म पदार्थ उनका जो स्वरूप है ये दोनों तो सद असत शब्दी स्थूल सूक्ष्म मूर्त अमूर्त अध्यस्त हैं और उनका स्वरूप यानी अधिष्ठान है यह प्रकृत ब्रह्म जिसको आत्मरूप से जानने के लिए कहा जा रहा है वह सद-असत स्वरूप है का मतलब इनका अधिष्ठान है सद असत के वास्तविक स्वरूप को आप अब मैं के रूप में जानो अपनी आत्मा के रूप में जानो सद-असत के बाद में एक आता है मूल में वरण्यम पद वर्ण्यम का अर्थ करते हैं वरन्यम तदेव ही सर्वस्वीयम ऐसा लगाना तदेव ही सर्वस्वीय तदेव यानी जो स्वरूप है सर्वाधिष्ठान है ब्रह्म है वही सब सबका वर्णीय है वर्णीय कहते हैं प्रार्थनीय प्रार्थनीय का अर्थ है अपेक्षमान काम्यमान कामना का विषय जिसको चाहते हैं उसे कहा जाता है वर्णीय प्रार्थनीय जिसकी प्रार्थना की जा जिसको पाने के लिए प्रार्थना जो दे सकता है उसकी की जाती है वो हैं वर्णीय प्रार्थनीय तो ब्रह्म ही सबका वर्णीय है क्यों? कि सभी के सभी चाहते हैं ऐसी वस्तु जो कभी समाप्त ना हो अविनाशी हो नित्य हो और नित्य तो मात्र एक ही है ब्रह्म सर्वाधिष्ठान और अध्यस्त तो आंध्रित हैं मिथ्या हैं विनाशी हैं इसलिए प्रधारण्य श्रुति ने कहा अतो अन्यत आर्तम यानी विनाशी अतः का अर्थ है ब्रह्म तो ब्रह्म से अन्यत जो भी हैं प्रकृति तथा प्राकृत जगत अध्यस्त सद असद जिसको कहा गया स्थूल सूक्ष्म मूर्ता मूर्त ये सब तो अनित्य हैं विनाशी है और अविनाशी है एक मात्र ब्रह्म और वही सबका प्रार्थनीय होता है इसलिए उसे ही श्रुति कह रही है वरेण्यम जिसको हम आत्मरूप से जानने के लिए कह रहे हैं श्रुति कहती हैं वह जैसा सद असद का अधिष्ठान है ऐसा वरेण्य है वरणीय है सबके द्वारा प्रार्थनीय है सब उसी को पाना चाहते हैं ऐसा क्यों तो कहते हैं नित्यवात् हेतु बताया कि नित्यवात्थनीय वर्णीयम का अर्थ करते हैं अब वर्ण्यम के बाद में आता है परम विज्ञाद यद वरिष्ठम प्रजाना तो उसमें परम विज्ञात तो विज्ञानात ये विज्ञान शब्द का अन्वय प्रजानाम के साथ है इसलिए ऐसा वाक्य बनाइए प्रजानाम विज्ञात परम यत यद वरिष्ठम में एक यत शब्द है ना। परम विज्ञात यत वरिष्ठम प्रजानाम तो वरिष्ठम को अलग रख करके प्रजानाम का अन्वय करिए विज्ञानात के साथ तो प्रजानाम विज्ञानात यद परम ये भी ये जिसको सदसत स्वरूप बताया वरण्यम बताया उसी का एक ये विशेषण है कि वह प्रजानाम विज्ञानात परम का अर्थ है प्रजानाम विज्ञान शब्द से नैना लौकिक प्रमाणों से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से होने वाला ज्ञान वो है लौकिक विज्ञान प्रजानाम विज्ञान शब्द से ग्राह्य तो प्रजानाम विज्ञानात का अर्थ निकलेगा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उत्पन्न हुई प्रत्यक्षादि प्रमाय ये हैं प्रजा विज्ञानात विज्ञानात् पद का अर्थ और उन परमाओं से जो पर हैं का मतलब उसका विषय नहीं है प्रत्यक्षादि प्रमाण जन्य ज्ञान का जो अविषय है प्रत्यक्षादि प्रमाण है लौकिक ज्ञान और लौकिक ज्ञान का जो अविषय है विषय नहीं है उसे कहा जाएगा प्रजानाम विज्ञानात परम तो ये जो अधिष्ठान हैं वह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान स्वतंत्र अनुमान प्रमाण उपमान प्रमाण अर्थापत्ति प्रमाण अनुपलब्धि प्रमाण और लौकिक शब्द प्रमाण से ग्राह्य नहीं है और वेद से भी जो कर्मकांडात्मक वेद हैं उससे भी ग्राह्य नहीं है तत्त्वमशादी जो तत्वावेदक प्रमाण है उससे लक्षित होता है उसका भी सीधा सीधा शक्यार्थ नहीं है ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसास के अनुसार तो तत्वावेदक प्रमाण तत्वमशादि से जो उपलक्षित होता है उत्तम अधिकारी को वह प्रजानाम विज्ञात परम है का अर्थ है लौकिक प्रमाण अग्राह्य है उसे अपनी आत्मा के रूप में जानो ऐसा श्रुति कह रही है तो उसका अर्थ कर रहे हैं हाँ हाँ लौकिक प्रमाण से जिसको नहीं जाना जा सकता उसे अपने आत्मा के रूप में जानो वो किससे जाना जाएगा तत्वेदक प्रमाण से तो इसको आज पूरा किया जा इस मंत्र ने बहुत दिन ले लिए तो परम का करते हैं ये प्रार्थनियम के पास पूर्ण विराम होना चाहिए वर्ण्यम पद की व्याख्या पूरी हुई ना तो यहाँ पूर्ण विराम अब ये परम विज्ञानात इत्यादि की व्याख्या कर रहे हैं इसलिए परम यानि व्यतिरिक्तम विज्ञात प्रजानामति व्यवहित न संबंध प्रजानाम पद और विज्ञानात पद के बीच में और दो पद आ गए यद वरिष्ठम इसलिए ये विज्ञानात पद पाठ्यक्रम के अनुसार मूल में विज्ञानात पद के बाद प्रजानाम इनके बीच में और यद वरिष्ठम दो पद होने से ये व्यवहित हो गया विज्ञानात पद से प्रजानाम पद लेकिन विज्ञानात पद का अन्वय पास वाले वरिष्ठम पद के साथ न होकर के प्रजानाम के साथ ही हैं भले ही व्यवहित हैं वो पाठ क्रम में व्यवहित हैं लेकिन जब अर्थक्रम देखेंगे तो अर्थक्रम में विज्ञान पद का अन्वय प्रजानाम के साथ है इसलिए कहा व्यवहित है न संबंध तो अर्थ क्या निकलेगा फिर परम विज्ञात प्रजानाम इसका तो अर्थ निकलेगा ये कि यत लौकिक विज्ञान गोचरम इत्य परम विज्ञात यत प्रजानाम का अर्थ है कि लौकिक ज्ञान का अविषय लौकिक ज्ञान है प्रत्यक्षादि प्रमाण से उत्पन्न हुआ ज्ञान और उसका अविषय ये प्रकृत ब्रह्म है उसे अपने आत्मा के रूप में जानो, वो कैसे जाना जाएगा तो तत्वावेदक प्रमाण से तत्वमशादी वाक्य से व्यावहारिक प्रमाणों से नहीं अब एक पद बचा है वरिष्ठम यद वरिष्ठम इसकी व्याख्या करते हैं कि यद वरिष्ठम ष्टन और तमप प्रत्यय होता है अनेक वर पदार्थ उत्कृष्ट वर का होता है उत्कृष्ट और उन अनेक उत्कृष्टों में सबसे उत्कृष्ट ता दिखाने के लिए ईष्टन प्रत्यय होता है या तमप प्रत्यय होता है तो वरिष्ठम का पर्यावाचक वर तमम ये बताया तो वरिष्ठ यानि वरतम का भी अर्थ करता है सर्व पदार्थेश तो वरत्वन रूपेन प्रसिद्ध जो सब पदार्थ हैं उनमें सबसे जो वर हैं तो तद ही एक ब्रह्म अतिशयन वरम जितने भी वरत्वन रूपेन प्रसिद्ध हैं उनमें सबसे वर हैं ब्रह्मा, उत्कृष्ट हैं ब्रह्मा। क्यों तो कहते बाकी तो थोड़ा बहुत क्यों ना हो लेकिन दोष जरूर रहेगा ब्रह्मा को छोड़कर के बाकी पदार्थों में त्रिगुणात्मक है ना बाकी तो तो भले ही सत्वगुण उनकी मात्रा अधिक हो रजोगुण तमोगुण की कम हो लेकिन त्रिगुणात्मक होने से दोष यतकिचित रहेगा ही रहेगा उनमें और ब्रह्म तो त्रिगुणातीत होने से निर्दोष है इसलिए गीता ने कहा कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म तो ये तो बताते हैं सर्व वर होने में सभी वरत्व रूपेन प्रसिद्ध पदार्थों में निरतिशय वर ब्रह्म इसलिए है कि सर्वदोष रही तत्वात् ब्रह्म में खोजने पर भी दोष नहीं मिलेगा बाकी पदार्थों में दोष होते ही होते हैं अनित्यतादि दोष क्योंकि अतो अन्यत आर्थम तो विनाशित्व दोष तो रहेगा ही अनित्व दोष और ब्रह्म में वो सब भी नहीं है इसलिए सर्वदोष रहित तत्वात् ब्रह्म वरिष्ठ यद वरिष्ठ ब्रह्म तत्वता इति जानत वही हमारी आत्मा है यानी स्वरूप है वही हम हैं ऐसा जानो तो इस प्रकार ये द्वितीय मुंडक के प्रथम द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र की व्याख्या संपन्न होती है कल द्वितीय मंत्र की व्याख्या प्रारंभ होगी हाँ अब सूर्योदय सूर्यास्त थोड़ा जल्दी होने लगा ना तो सात बीस पर जो आरती होती है सायंकाल की सुबह की तो वही समय है सुबह का सायंकाल का समय रहेगा सात बजे से सात बजे सूर्यास्त हो रहा है सूर्यास्त के समय होना चाहिए तो आज से सायंकाल की आरती सात बजे से है सात बजे से आना है सबको